भागवत महापुराण अथ षोडोध्याय कालीपरकृपस्त निधाय पुस्कृता काूभूतपति प्रणेमु साध्यकताजलिपुटा सल से भर मोक्षे प्रपन्नाः उस समय उन सात भी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वस्त्र जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने इनकी शरण ग्रहण की नागपत् ऊचु न्याय हिदंडतकिलवशेस्वावता खल निग्रहाय ऋपो सुताल्य अनुग्रहो यम भवत कृतो हिनो दंडो सताम थे खलु कल माप यद सुकुष नाग नागपत्नियों ने कहा प्रभु आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों न मिलती सर्प की योनि ही क्यों मिलती इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं तप सुतम के मन न पूर्वम निरस्त च महान देना धर्मोथवा अवश्य ही में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है कश्यु भावे तवाधिकार से ललनाचर तपो विहाय कामांसुचिरं व्रता भगवान हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी न नाक प्रेष्ठम न तो सार्वभौम न न पारमेश नरसाधि नुनर्भव प्रपन्ना प्रभो जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बात बातशाही नहीं चाहते न वे रसातल का ही राज्य चाहते और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं उन्हें अनिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैबल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते ही तमोजनी क्रोधवशोप्य संसार चक्रे भ्रमतः शरी ऋण यदि क्षत स्वामी यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है नमस्तभ्यम भगवते भुता पराया प्रभो हम आपको प्रणाम करते हैं आप अनंत एवं अचिंत ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं आप सबके अंतकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान है आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है ज्ञान विज्ञान निधय ब्रह्मणे नगुणा विकारा नमस्ते आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं आपकी महिमा और शक्ति अनंत है आपका स्वरूप अप्राकृत दिव्य चिन्मय है प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रही हैं। कालाय काल ना कालाय वाक्षण विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर् विश्व हेतवे आप प्रकृति में भी छोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय है काल और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो है ही उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी है भूतमात इंद्रिय प्राण बनो से आत्मने त्रिगुणे नाभिमान ना। अनुभूत प्रभो पंचभूत उनकी तन्मात्राएं इंद्रियां प्राण मन बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त ये सब आप ही हैं तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है नमो नंताय सूक्ष था पे नाना वादान शक्त आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ है ईश्वर है कि नहीं है सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन उन मतवादियों को उन्हीं -उन्ही रूपों में दर्शन देते हैं समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवे शास्त्रो नृविताय निगमाय नमो नम प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्त मार्ग हैं इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं हम आपको बारंबार नमस्कार करती नमः आप शुद्ध सत्व में वसुदेव के पुत्र वासदेव संकर एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं, श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं नमो गुण प्रदीपा गुणात्म छादनाय चुण वृत्तोपलक्षा गुण दृष्टे स्वसंभित आप अंतकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं उन अंतकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैंकृत विहाराय व्याकृत सिद्ध ये ऋषि के स नमस्ते स्तू मुनिय मोहन आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है ऋषिकेश आप मननशील आत्मा राम है मौन ही आपका स्वभाव है आपको हमारा नमस्कार है पर सर्वाध्यक्षा ते नमः अविस्वाय च विस्वाय तद्रष्टे च चेतवे आप स्थूल सूक्ष्म के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं आप नाम रूपात्मक विश्व के निशेत की अवधि तथा उसके अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है आपको हमारा नमस्कार है प्रतिबोधय सत समे मोघ विहार से प्रभु यद्यपि करतापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते निष्क्रिय हैं तथापि अनादि काल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय की लीला करते हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं आप सत्य संकल्प हैं इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपने दृष्टि से जागृत कर देते हैं तस्वते थेलोक्याम शांता अशांता उत मूढ़ योल शांता प्रियास्ते यु सता धर्म परिहत तो त्रिलोकी में तीन प्रकार की योनिया है सत्गुण प्रधान शांत रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़ वे सबकी सब आपकी लीला मूर्तियां हैं फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांतजन ही विशेष प्रिय है क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है अपराध सक सो स्व प्रजाकृत क्षंतु मरहसी शांता मूढ़त शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए यह मूड है आपको पहचानता नहीं है इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए अनुग्रह स्व भगवान प्राणापन्नग्रीणाम साधु सोचा पति प्राण प्रधी यथाम भगवान कृपा कीजिए अब यह सर्प मरने ही वाला है साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए किंकरणाम अनुष्ठेयम सभा गया अनुष्ठन न ही मुचते सर्भ तो भया हम आपकी दासी हैं। हमें आप आज्ञा दीजिए आपकी क्या सेवा करें क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन आपकी सेवा करता है वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है श्री सुखवाच इथम भगवान समेष्टुत मूर्खितम भग्न शस सर जाग्र कुदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे वह बेसुद हो रहा था जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण कालियन कैर हरिम तीर्थात समुच्छ बस कृष्ण प्राकृतान धीरे धीरे कालीनाथ की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला कालीय उच वहोत्पत मंडावो दुष्चो नाथ लोका नाम संग्रह काली नाग ने कहा नाथ हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद ही बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं त्वया श्रेष्ठ मदम विश्वम धातर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव जो योनि बीजा विश्व विधाता आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव वीर बल योनि बीज चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है व्यम च त्र भगवं सर्पा जातोन्मन वह मोहितः स्वयं भगवान आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें भवानी कारणम त्र सर्वज्ञो जगदेश्वर वा अनुग्रह आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं आप ही हमारे सुभाव और इस माया के कारण हैं अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए श्री सुच प्राह यद्याणवच प्रा भगव का तो या सर्प समुद्रिपत्य दाढ़ता श्री सुखदेव जी कहते हैं काली नाग की बात सुनकर लीला लीलामुष्य भगवान कृष्ण ने कहा सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए तो अपने जाति भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा अब गौवें और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। या करेंद अनुशासनम करो भयो संध्यो न जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन उसे सांपों से कभी भय हो यो था की मैंने इस काली दह में क्रीड़ा की है इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा मैं जानता दीपम कि तू नरुड़ के भय से रमणक दीप छोड़कर इस दह में आ बसा था अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है इसलिए जा अब गरुण तुझे खाएंगे नहीं श्री मुक्तो भगवता कृष्णो पत्न सादरम श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है उनके ऐसे आज्ञा पाकर काली नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की दिव्यां परिव्यो बल मालया उन्होंने दिव्य वस्त्र पुष्पमाला मणि बहुमूल्य आभूषण दिव्य गंध चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी वरुण भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की वंदना की पूजय जगन्नाथम प्रसाद गरुण ध्वज तथा प्रीतोभ्यु परिक्रम्यात सकलत्रीप मध्य जगा तदात और आनंद से उनकी परिक्रमा की वंदना की और उनसे अनुमति ली तब अपनी पत्नियों पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है यात्रा की लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन हो ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया इति श्रीमदभागवते महापुराढ़े आरभनश्याम सहितायाम दशम स्कंधे पूर्वाधे काली मोक्षण नाम षोडसध्याय